आप सुन रहे हैं कुमारीज का सामुदायिक रेडियो रेडियो स्टेशन मधुबन 90.4 सुनते रहिए रहिए मुस्कुराते ब्रह्म कुमारी नाइनटी रेडियो मधुबन 90.4 एम समय की मांग इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और समय की मांग इस कार्यक्रम में हम लोग अलग अलग टॉपिक्स पर हम लोग बात करते हैं और पिछले एपिसोड में हमने जैसे की साइक्लोन पे बात की थी और उसके बाद फिर से हमने वाइल्ड फायर के बारे में हमने बात की थी और इन सभी चीज़ों को जानने के बाद कहीं ना कहीं हमारे दिलो दिमाग में बातें जो हैं एक ब्रॉड वे में आ जाती है कि क्या क्या चीज़ें होती हैं किस तरह का नुकसान होता है और कैसे बचा जाए इन सभी बातों का हमारे पास जानकारी आ जाती हैं तो आइए ऐसे ही डिज़ास्टर मैनेजमेंट आती हैं आपदा प्रबंधन में जो बातें आती हैं उस विषय पर हम लोग बात करते हैं अलग अलग बातें होती हैं बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं आज हम लोग एक पर्टिकुलर टॉपिक पे बारे में बात करेंगे जैसे कि कभी कभी आपने सुना होगा बारिश के समय में ऐसा होता है कि बादल फट जाता है और बहुत ज़्यादा पानी एक ही जगह पे बरस जाता है बिल्कुल वो जगह ख़त्म हो जाती है यह का जो सिस्टम है वो पूरी तरह से निष्क्रिय हो जाता है और कभी कभी तो बहुत सारे लोग मर भी जाते हैं फ्लड भी आ जाता है तो ऐसी बातें हैं और ये सुना गया है बहुत कम देखने को मिलता है और ये बातें जो है हकीकत में ये चीज़ें होती हैं तो कैसे होता है क्या हो? इसके पीछे का रीज़न है क्या रोक सकते हैं नहीं रोक सकते हैं तो क्या प्रिवेंशन ले सकते हैं इसी विषय को इन्हीं सारी जानकारी को लेकर हमारे साथ राजीव जी हैं राजीव हजला जी को हम लोग काफ़ी समय से सुन रहे हैं और काफ़ी अच्छी अच्छी जानकारी वो डिज़ास्टर पर लेकर आते हैं हमें बहुत अच्छा लगता है और मैं आप सभी की प्रतिक्रिया भी बीच भी बीच में आती रहती हैं कि ये चीज़ें हमको मालूम पड़ी ये चीज़ें अच्छी लगी तो चलिए आप सभी को भी अच्छा लग रहा है यही शुभकामना करते हुए मैं आगे बढ़ता हूँ और आज के इस समय की मांग कार्यक्रम में हम लोग बादल फटने पर बात करेंगे क्लाउड बस्ट जिसको कहते हैं इंग्लिश में तो उस विषय पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ राजीव जी हैं राजीव जी आपका बहुत बहुत स्वागत है समय की मांग इस कार्यक्रम में बहुत बहुत धन्यवाद रमेश जी जी राजीव जी हम लोग जैसे कि आज का विषय आपने चुना है क्लाउड बस्ट यानि बादल फटना ये बचपन में बातें हम सुनते थे अभी बहुत कम सुनने को मिलता है लेकिन फिर भी कहीं कहीं ये चीज़ें न्यूज़ में कभी कभी आ जाती हैं ये बादल फटना किसे कहेंगे किस तरह का होता है उसके बारे में कुछ बातें बताइए रमेश जी आप ठीक कह रहे थे कि ये क्लाउड बस्ट जिसको हिंदी में हम लोग बादल फटना कहते हैं ये घटनाएँ है हमारे देश में होती रहती हैं मगर चूंकि ये बड़े रिमोट एरियाज़ में और ये पहाड़ी इलाक़ों में होती हैं तो अभी कुछ दशकों से जब से हमारा मीडिया कवरेज बहुत बड़ा है देश में टीवी वगैरह आ गए हैं तो तब ये सुनाई पड़ने लग गई हैं और उसकी तस्वीरें भी सामने आने लग गई हैं और इससे पहले बहुत कम सुनाई पड़ता था जब रेडियो का ज़माना हुआ करता था इसलिए इसके बारे में जानकारी नहीं है आम नागरिक को तो अगर हम इसको बिल्कुल सिंपल तरीके से बताएं कि बादल पटना किसे कहते हैं तो ये एक अचानक चरम सीमा पर होने वाली एक ऐसी बारिश है जो एक बहुत ही थोड़े समय के लिए एक बहुत छोटे इलाके में जैसे कुछ किलोमीटर के रेडियस में ये होती है और इस घटना में बारिश के साथ गरज के साथ ओले भी पड़ते हैं बादल फटने के कारण कुछ मिनटों में ही 10 सेंटीमीटर पर आवर या इससे अधिक की मूसलाधार बारिश होती है उस इलाके में और उस पूरे इलाके में एक बाढ़ जैसी स्थिति आ जाती है और ये जो बादल फटना जिसको बोलते हैं तो ये जो है इंसिडेंट हमारे धरती से पंद्रह किलोमीटर ऊपर हाइट पर आसमान में ये घटती है और ये जनरली हमारे उत्तराखंड में हिमाचल में और हिमालय हिमालयन एरियाज में ये होती है और जहां ये बादल रमेश जी फटते हैं वहां नदियां जो है छोटी मोटी या सूखी नदियां बहुत कैपेसिटी से ज़्यादा बहने लगती हैं जिसके कारण लैंडस्लाइड्स, इरोज़न ऑफ लैंड और जो वो जो भी वहाँ पर सड़कें हैं कोई एनएच है उसका काफ़ी नुकसान होता है और मैं आपको आगे चल के बताऊँगा कि मैंने अपनी आँखों से ये बादल फटने की दो घटनाएँ जो है वो जेएनके में अपनी नौकरी के दौरान देखी हैं और किस तरीके से नुकसान हुआ है किस तरीके से वहाँ सिचुएशन आती है उसके बारे में भी मैं आपको आगे चल के बताऊंगा जी जी राजू जी बहुत ही अच्छी बात आप आज बताने वाले हैं कुछ चीजें जो है ये है तो डराओ नहीं क्योंकि ये चीज़ें घटती हैं तो बहुत दुख होता है बहुत सारी दबाई होती हैं लेकिन फिर भी ये चीज़ें थोड़ा सा आ, आ, शब्द जो है हमको सरप्राइज करता है बादल फटना क्योंकि ऐसी कोई चीज़ें हमने रेगुलरिटी में हमारी नहीं है तो इसीलिए थोड़ा सा वंडर भी है इसके बारे में जानना भी एक बनती जा रही है जिज्ञासा बढ़ती जा रही है मेरी तो मैं चाहूँगा कि जैसे कि आपने कहा आ, बादल फटने की कुछ बातें आपने बताई अब ये जानना चाहूँगा जैसे बादल फटते हैं या किन कारणों से ये होता है बादल फटना इसकी वजह क्या है बादल फटने की मुख्यतः दो कारण बताए जाते हैं जैसे हमारे मौसम विभाग के अनुसार बादल जो है वो भारी मात्रा में जब पानी होता है उनमें तो वो आसमान में चलते हैं और उनके रास्ते में अगर कोई अनुरोध या बाधा आ जाती है तो वो अचानक फट पड़ते हैं और ऐसी स्थिति में एक बड़े लिमिटेड इलाके में कई मिलियन लीटर पानी जो है वो एक साथ पृथ्वी पर बारिश के रूप में गिरता है जिससे उस क्षेत्र में बहुत तेज बहाव वाली बाढ़ आ जाती है और ये पानी इतनी स्पीड से बहता है क्योंकि पहाड़ी इलाका होता है और पहाड़ी इलाके में आप जानते ही हैं स्लोप्स होते हैं तो पानी ऊपर से नीचे जब बहता है तो रास्ते में उसके जो भी चीज़ आती है वो पूरी की पूरी डैमेज और तबाह हो जाती है और ये हमारे देश में अगर हम देखें तो हर साल मानसून के मौसम में जब नमी लिए हुए बादल उत्तर दिशा की तरफ बढ़ते हैं यानी हिमालयन हिमालयाज की तरफ़ बढ़ते हैं तो उन्हें हिमालय पर्वत जो है एक बड़े अवरोधक के रूप में सामना उनको करना पड़ता है और इसी कारण से वहाँ पर ये आ, बादल फटने की घटनाएं जो हैं हमारे पहाड़ी इलाकों में होती हैं और दूसरा एक जो साइंटिस्टों ने बताया है हमको दूसरा जिसके कारण से फटता है बादल वो है गर्म हवा से जब बादल पानी भरे बादल टकराते हैं तब उसके फट उसके फटने की आशंका काफ़ी बढ़ जाती है तो इसका एक उदाहरण शायद हम लोगों को याद हो मुंबई में 2005 में जुलाई को जुलाई में ये एक क्लाउड बर्स का इंसिडेंट हुआ था जिससे वहाँ बहुत ही भयंकर बारिश हुई थी और बहुत ज़्यादा वहाँ फ्लड की सिचुएशन हो गई थी तो इस इंसिडेंट को हमारे वैज्ञानिकों ने बादलों का गर्म हवा से टकराने का कारण होने के वजह से बताया था रमेश जी जी राजीव जी काफी अच्छी बात है आप बता रहे हैं आप अपने अनुभव के हमारे साथ सजा कर रहे हैं आ, बहुत ही अच्छा लगता है जब हम किसी अनुभवी व्यक्ति के अनुभव सुनते हैं तो बहुत ही सहज रूप से वो चीजें हमारी समझ में आ जाती हैं और बादल फटने की वजह से जो है आ, क्या क्या हो सकता है उसके बारे में सोचकर भी आपको अंदाजा आ जाएगा कि कितनी तबाही हो सकती है तो आइए आगे, आगे बढ़ते हैं एक और सवाल मैं पूछना चाहूँगा एक्चुअली में ये बादल आखिर फटते क्यों है इसको जानने के लिए ये हमें समझना होगा की बरसात कैसे होती है जी जी जी जी तो जब ये नमी लिए हुए बादल जो है उनमें आगे बढ़ते हैं ऊपर उठते हैं तो वो उनमें पौधा होता हमारी। है तो वो बूंदों की शक्ल में बरसना शुरू करते हैं जिसको कि एक नॉर्मल बारिश कहा जाता है और आ, मगर जब किसी भी क्षेत्र विशेष में खास करके पहाड़ी इलाकों में बारिश भारी बारिश की संभावनाओं वाला जो बादल एक, एक बरस जाता है तो उसको बादल फटना कहते हैं इसमें थोड़े समय में ही असमान्य एक्स्ट्राऑर्डनरी जिसे कहते हैं बारिश होती है और बरसने से पहले बादल जो है वो एक ऐसे मैं कह मैं बताना चाहूंगा कि एक पानी भरी एक ठोस वस्तु का आकार लिए होते हैं जो आंधी की चपेट में आ करके या गर्म हवाओं की चपेट में आके फट जाते हैं अभी कुछ दिन पहले शायद हमारे श्रोताओं ने देखा होगा टीवी पर कि एक पर्टिकुलर मुझे याद नहीं आ रहा है किस कंट्री का वो इंसिडेंट था इंडिया का तो नहीं था शायद वो टीवी पर लाइव दिखा रहे थे उसको वीडियो क्लिप न्यूज़ में उसमें एक पर्टिकुलर जगह पर आसमान से बा ऐसे बारिश हो रही थी जैसे कोई बाल्टी या ड्रम से अगर पानी लुढ़कता है नीचे तो जो पानी गिरता है ना हाँ। उस तरीके से वहाँ पानी गिर रहा था और काफ़ी देर तक ये पानी गिरा है और काफ़ी उसने बाढ़ जैसी स्थिति क्रिएट की है तो मैं जैसे आपको बता रहा था अभी हम हम एक बार जे में नौकरी कर रहे थे तो ये बात होगी मेरे ख्याल से अर्ली 90s की बात है हम लोग आ, मैं बारहमूला में था उस समय पोस्टेड और वहाँ नौगाँव इलाका है जो काफ़ी रिमोट इलाका है बॉर्डर एरिया है तो वहाँ पर रात में रमेश जी बादल फटने की घटना हुई थी हमारे एरिया में जहाँ पर हम लोग बीएसएफ में डिप्लॉयड थे और चूंकि कोई ऐसा इंसिडेंट होता है तो सीनियर अफसरों को हम लोगों को सबको जाना पड़ता है क्योंकि वो हमारी यूनिट उस एरिया में थी तो काफी डैमेज का हम लोगों को रिपोर्ट मिला तो मैं अपने जो वरिष्ठ अधिकारी थे उनके साथ आ, आ, अर्ली मॉर्निंग में नेक्स्ट डे गया बादल फटने की घटना तो हो चुकी थी बारिश हल्की हल्की बरस रही थी मगर जो एकाएक -एक बारिश आती है वो खत्म हो चुकी थी तो मैंने जो वहाँ अपनी आंखों से स्थिति देखी जी जी जो नॉर्मली एक वो नाला था दो पहाड़ियों के बीच में वो हल्का हल्का नाला चलता रहता था उसने एक इतना भयंकर रूप रमेश जी धारण कर लिया था और पानी पहाड़ों से ऐसे बह रहा था उसमें हमारे बीएसएफ के आ, हमारा जो मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट होता है ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट होता है वहां पर वो हमारा था उस पहाड़ी के किनारे में तो वो सारा काट दिया उसने बहाव में और जो हमारी गाड़िया थी वो मैंने खुद देखा कि वो ऐसे बह रही थी जैसे कागज की नाव बह रही हो किलोमीटर किलोमीटर दूर तक वो जो है वो गाड़िया बड़ी बड़ी ट्रकें जीप और कई किस्म की गाड़ियां जो थी काफी वो ऐसे बहती हुई चली जा रही थी तो और भी कोई जैसे सामान था वहाँ पर गवर्नमेंट स्टोर थे तो मतलब पानी में इतना ज़्यादा वेट था कि वो कोई भी चीज़ आ रही है वो दीवार है कोई मकान है कोई बैरक है कोई गाड़ी है कोई भी स्ट्रक्चर है पेड़ है बड़े बड़े लॉग्स हैं वो ऐसे बह रहे थे जैसे कि आप देखते हैं कि कोई कागज़ की नाव नदी में डाल दो तो डूबते घूमती फिरती चली जाती है तो ये बहुत ही ख़राब और बहुत ही डरावना सा एक सीन बन जाता है ऐसी हालत में अगर हम इसको देखें रमेश जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया अपने अनुभव के और आपने देखा भी है अपने समय में ऑन ड्यूटी जब थे तो वो सारी चीजें आपको याद है कि किस तरह की यह बातें होती हैं तो चलिए दोस्तों और भी बहुत सारी बातें हम बादल फटने पर क्लाउड बस्ट पर हम लोग बात कर रहे हैं और पानी की बात आती है तो बादल बरसात ये सारी चीज़ें हमारे बीच में आ जाती हैं और ऐसे एक कहावत प्रसिद्ध है कि बिन बादल बरसात नहीं होती है सूरज डूबे बिना रात नहीं होती है आप कुछ ऐसा हालत है हमारी की आपको देखे बिगर दिन की शुरुआत नहीं होती है तो कई चीजें जो है शेर और शायरी भी बरसात बादल और पानी पे लिखी जाती हैं तो आइए जब बात चल रही है बरसात बादल और पानी की टोपानी पर एक बहुत ही खूबसूरत गीत हम सुनेंगे अभी आप सुना हैं ब्रह्म का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो नाइनटी पॉइंट फोर पर समय की मांग इस कार्यक्रम को सुनते रहो मुस्कराते रहो जीने वाले ऐसे भी हैं जीते रूखी सूखी खाते हैं और ठंडा पानी पीते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 जो है ये सारी चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं और हम इन सभी चीज़ों को आज जैसे कि जानेंगे और इस विषय पर जानकारी देने के लिए राजीव जी हमारे साथ हैं और उनसे हम बात कर रहे हैं तो अच्छा लगता है जब कुछ अच्छी जानकारी और नई जानकारी मिलती है तो हमें खुशी होती है तो आइए जैसे कि बादल फटने पर हम लोग बात कर रहे हैं और क्या बादल फटने को फोरकास्ट भी किया जा सकता है और वो कैसे किया जा सकता है इस पर थोड़ा सा अगर विचार बताए तो अच्छा होगा क्योंकि बादल फटने का समय और फोरकास्ट करने का कैसे मैच करते हैं क्या चीज़ें हैं उसके बारे में जानना जरूरी है तो क्या ये संभव है अगर आप इसकी संभावना की बात करते हैं तो बिल्कुल बादल फटने को फोरकास्ट किया जा सकता है मगर चूँकि ये घटना एक बहुत छोटे इलाके में होती है और छोटे छोटे इलाक़े को कवर करने के लिए हमारे देश में जो है अभी तक ये डॉपलर रिडार्स वगैरह इस्तेमाल किए जाते हैं ऐसी घटनाओं को चेक करने के लिए तो इसका इस्तेमाल अभी हमारे देश में नहीं किया गया है क्योंकि तो ये बहुत एक्सपेंसिव प्रोपोजीशन होता है और इसमें क्योंकि तो ये हिमालय के कुछ इलाकों में जैसे उत्तराखंड हो गया या हिमाचल हो गया इनमें होता है तो या जे वगैरह में होता है तो हमारे यहाँ अभी तक ये डॉपलर रेडार वगैरह नहीं लगाए गए हैं मगर अगर ये डॉपलर रेडार लगा दिए गए तो इसका फोरकास्ट जो है वो छः घंटे पहले तक किया जा सकता है और कभी कभी तो ये दस बारह घंटे पहले भी फ़ोरकास्ट किया जा सकता है परंतु शायद कॉस्ट फैक्टर की वजह से या और कोई कंस्टेंट होगा गवर्नमेंट का जिसको मुझे नहीं मालूम उसकी वजह से ये शायद अभी तक नहीं लगाया गया है इसलिए आज की तारीख में अगर हम ये बोले तो टेक्निकली यस फोरकास्ट हो सकता है मगर अभी चूंकि हमारे यहाँ इस किस्म की फैसिलिटीज कंट्री में नहीं लगी हैं इसलिए ये एकदम अचानक आती है और इसका कोई भी वार्निंग आम आदमी को पता नहीं लगता है मगर संभावित इलाके जो पहाड़ी इलाकों में लोग रहते हैं जहाँ पर समय समय पर ये घटनाएं होती रहती हैं तो लोगों को अंदाज रहता है कि बरसात का टाइम है बादल फट सकते हैं बस इतना लोगों को जानकारी रहती है रमेश जी जी जी जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया जैसे फोरकास्ट के लिए काफी जो है खर्चा आता है और इन सभी चीजों के लिए काफी तैयारी भी लगती होगी तो चलिए आगे बढ़ते हैं जैसे कि बादल भी कई रंग के होते हैं राजीव जी जैसे सफेद होते हैं काले होते हैं तो उस पर कुछ एक छोटी लाइनें जो है हमारे दोस्त ने भेजा है वही पढ़ के सुनाता हूँ आओ बादल काले बादल बारिश होकर आओ बादल सरिताओ और सागर को बरो पानी से तुम यहाँ आकर देखो मैं संकल्प करती हूँ कि ये बूंदे कितनी सुंदर है तुम्हारे साथ खेलने का क्या मजा है आसमान में पर तुम आए तो नहीं तुम भी मन में करो विचार आओ बादल तुम आसमान में आओ बादल काले बादल तो चलिए ये, ये बहुत ही छोटी सी कविता हमारे दोस्त ने भेजा था बहुत ही अच्छा लगा और इस टॉपिक पर है इसीलिए बहुत, बहुत अच्छी लगी मुझे <laughs> चलिए बहुत ही अच्छा है कभी कभी हमारे साथ लोग जुड़ जाते हैं तो ये बहुत ही अच्छी बातें होती हैं आइए आगे बढ़ते हैं जैसे कि आपने फोरकास्ट बहुत महंगा होता है ये बताया और एक बात मेरे मन में आ रहा है जैसे कि फोरकास्ट के साथ ही रिलेटेड एक और फ्रीकवेंसी वाली बात आती है जैसे हम लोग रेडियो पर बात करते हैं तो फ्रिक्वेंसी नंबर हमेशा बताते हैं नाइन्टी आप सुन रहे हैं रेडियो माधुबान पर तो ऐसे जो फ्रीक्वेंसी की बात आती है तो बादल फटने की फ्रीकवेंसी क्या होती हैं इस पर कुछ विचार फ्रिक्वेंसी को कैसे नापा जाता है या फ्रिक्वेंसी का पता कैसे लगता है इसके ऊपर कुछ बातें बताइए मैं मैं समझता हूं जो आपका फ्रिक्वेंसी से मतलब है कि बादल कि, कितने मतलब आ, आ, फ्रिक्वेंसी से आ, जो त, कितने फ्रिक्वेंसी से फटते हैं मतलब आ, कितनी जल्दी जल्दी ये फटते हैं और कहाँ फटते हैं इसी से मतलब है आपका हाँ हाँ यही यही मैं पूछना चाहता हूँ कि कितने फ्रीक्वेंसी से जैसे भूकंप के बारे में अपन बोलते हैं, हैं तो बताते है न की कि कितना ये था ये पाँच दशमलव इतना सेंटीमीटर का या ये था वो था भूकंप के आ, लिए इसका, वैसे ही मेजरमेंट नहीं है और इसके फ्रिक्वेंसी में के बारे में भी कोई ज्यादा नॉलेज नहीं है या ज्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं होती है और कई बार ये ऐसा होता है कि बादल इतने रिमोट पहाड़ी इलाके में फटते हैं जहाँ कोई व्यक्ति रहता नहीं है कोई गांव नहीं है तो वहाँ कोई जान माल का नुकसान ही नहीं होता है बादल फटे बारिश आई पानी बह के निकल गया नदियाँ में थोड़ा सा उफान आया और तब पता लगा मगर कोई जान माल का नुकसान नहीं होने से पता ही नहीं लगता है परंतु जहाँ पर जान माल का नुकसान होता है वहाँ की बादल फटने की घटनाइयों का रिकॉर्ड ज़रूर मिलता है और इसलिए इसकी कि किस फ्रिक्वेंसी से फटते हैं कब फटते हैं ये कहना बड़ा मुश्किल है मगर ये बिल्कुल सच्चाई है इस बात में कि अभी कुछ पिछले दशकों में बादल फटने की जो घटनाएँ हो रही हैं हमारे देश में उसमें एक सिग्निफिकेंट वृद्धि पाई गई है अच्छा हाँ, ये जो आंकड़े किए गए हैं हमारे देश में उसमें काफी इंक्रीज हुआ है और वैज्ञानिकों का जो ये कहना है कि जो क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग आजकल काफी जबरदस्त हो रहा है पूरे विश्व में हमारा भारतवर्ष में भी उसका असर है और डिफॉरेस्टेशन वगैरह जो आजकल हो रहा है हमारे यहाँ भी हो रहा है तो ये कुछ ऐसे कारण हैं जिसमें मौसम में काफी तेजी से बदलाव आ रहा है जिसकी वजह से बादल फटने की घटनाएं जो है उसमें काफी बढ़ोतरी हुई है रवेश जी अच्छा अच्छा जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह से ये फ्रीक्वेंसी तो इसका आप उन आ, बता नहीं सकते लेकिन जो तबाही होती है उसके मापदंड से पता चलता है कि ये कितनी ज़्यादा मात्रा में इसकी फोर्स थी या इसका जो भाव था वो था और वैसे भी देखा जाए तो ये कहते हैं कि गर्म हवा के टकराने से ज्यादातर बादल फटते हैं और एक एक 26 जुलाई 2005 में मैंने कभी मुंबई था तो मैं मुझे पता चला था किसी पेपर में मैंने पढ़ा था कि ये जो बादल फटे हैं ये गर्म हवा किसी बहुत ही ठोस वस्तु से टकरा के कई लोग बोलते हैं कि किसी ठोस वस्तु से से होता है। लेकिन में वहां तो कोई नहीं था लेकिन फिर ये छब्बीस जुलाई 2005 को यह घटना हुई थी दुल जी जी तो इस तरह से कई चीज़ें हैं और हिमालय की तरफ अगर होती है तो वो टकराने से हिमालय के पहाड़ जो ऊंचे चोटिल होती हैं वहाँ पर टकराने से हो सकता है कि वहाँ पर काफी ज्यादा संभावनाएं हो बादल फटने की चलिए आगे बढ़ते हैं और जैसे कि राजीव जी से बात हो रही है समय की मांग इस कार्यक्रम में और हम लोग बादल फटने के बारे में जानकारी हासिल कर रहे हैं तो एक और बात मेरे मन में आ रहा है राजीव जी बादल फटने से किस प्रकार की तबाही होती है और उसका शहरी और ग्रामीण में क्या प्रभाव पड़ता है देखिए जिस इलाके में बादल फटते हैं चाहे वो शहरी इलाका हो या ग्रामीण इलाका हो वहाँ पर भयंकर बाढ़ की स्थिति अचानक आ जाती है और ये जो बाढ़ है वो जबरदस्त तबाही करती है क्योंकि बहुत ही तेज गति से जो पानी है वो पहाड़ों से नीचे नदियों में या नालों से होके बहता है तो ये अचानक हैंकर बाढ़ की स्थिति क्रिएट कर देता है और इससे रास्ते में जो भी फॉरेस्टेशन है या जंगल है वो पूरा की पूरा पेड़ उखाड़ता हुआ पानी जो है वो पूरा बहता है तो वो वो पूरा फॉरेस्टेशन को बदना बर्बाद कर देता है तो रास्ते में अगर कोई फसल लगी हुई है या कोई और प्लांटेशन है वो पूरा खत्म हो जाता है जो कोई मकान है या कोई पशु वगैरह है या जो भी वहां पर आ, हैबिटेशन है वो पूरा की पूरा जो है वो नष्ट हो जाता है हु. तो बादल फटने से जो नुकसान होता है वो एक्चुअली टेरेन पर निर्भर करता है तो हु. जैसे मैंने बताया आपको कि पहाड़ी इलाके में बहुत बड़ी मात्रा में पानी एकदम तेजी से जब बहता हुआ नीचे आता है तो उसके रास्ते में जो भी स्ट्रक्चर्स आते हैं कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर है पेड़ सड़कें कलवट मकान दुकान वो सब की सब तबाह हो जाता है और इसी इसकी वजह से वहाँ उस इलाके में आपने देखा होगा कि काफी लैंड स्लाइड्स स्लाइड्स की घटनाएं होती हैं और उससे और तबाही होती है तो वहाँ के पूरे रास्ते बंद हो जाते हैं वो पूरा कट ऑफ हो जाता है इलाका तो ऐसे हमने ये हम लोग हर साल बरसात के टाइम पे मानसून सीजन में ख़ास करके उत्तराखंड में जे में हिमाचल प्रदेश में और नॉर्थ ईस्ट के भी कुछ इलाकों में पहाड़ी इलाकों में ऐसे हम लोग सुनते हैं और हमें तबाही भी हर साल होती है इसमें काफ़ी तो ये हमारे नोटिस में आता है हर बार जी राजेश जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि इससे जो है आ, ऐसे वो कई पर्टिकुलर चीज़ें नहीं कि हम इसको नाप सकें या समझ सके आ, लेकिन आंकड़ों के मुताबिक कई बार ऐसा होता है कि एक मिनट के भी अगर बादल फटने का संभावना होता है तो काफ़ी चीज़ें जो है नुकसान हो सकती हैं और उसमें बहुत ज़्यादा जो बारिश है वो बहुत ही हाई अधिक वर्षा होती है और उसमें पूरा पूरा गांव भी चला जा सकता है शहर भी चला जा सकता है जब आएगा तभी उन चीजों के बाद में ये मापदंड होती हैं। आइए राजीव जी एक और बात मैं पूछना चाहूंगा लेकिन उसके पहले हम लोग जैसे कि बादल फटने के होने वाली तबाही के कारण से और उनके बारे में जानेंगे लेकिन उसके पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक सुनते हैं बहुत ही खूबसूरत गीत आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मद वन नाइनटी पर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 यही चार पद है आगे है क्या किसने जाना जीना जिसे आता है वो इनमें हिमच मना ले कल की हमें फुर्सत कहा सोचे तो हम मतवा ले जीवन के दिन छोटे सही हम भी बड़े दिलवाले कल की हमें फुर्सत कहाँ सोचें तो हम मत बाले Oh, oh, oh.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 नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है समय की मांग इस कार्यक्रम में और हमारे साथ राजीव जी बने हुए हैं और काफी अच्छी बातें हो रही बादल फटने पर पानी पर हम लोग बातें कर रहे हैं और जैसे कि एक छोटी सी कविता हमारे दोस्त ने भेजा था एक और कविता मेरे पास पानी काले बादल में ये लिख के भेजा है तो ये कुछ लाइने में सुनाऊंगा उसके बाद फिर राजीव जी से जुड़ेंगे नीले नीले आसमान में पानी काले बादल में बादल है या कोई छाया ये तो है प्राकृति की माया कब ये पानी बरसाएगा हमको कब तक तरसाएगा जब ये पानी बरसेगा धरती को पहले सींचेगा हम भी नाहेंगे पानी में नाव चलाएंगे नाली में पानी की बूंदे गिरेगी तन पे मेरा मन को लगेगी क्षण से पानी की बूंदे गिरेगी तन पे मेरे मन को लगेगी क्षण से तो चलिए आगे बढ़ते हैं आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 एफएम पर समय की मांग इस कार्यक्रम को और राजीव जी एक और बात पूछना चाहूंगा जैसे कि आपने अब शहरी और ग्रामीण में क्या प्रभाव पड़ता है उसके बारे में तो बताया आपने लेकिन हमारे देश में बादल फटने से जो होने वाली तबाही है उसका कारण क्या है आ, पहले तो मैं आपको बताऊँ की आपने जो कविता सुनाई बहुत सुंदर थी कि आप कहाँ से लाते है अतनी सुंदर सुंदर कविता ये ये इसका आपका कलेक्शन बहुत बढ़िया है जी, जी जी और इसके लिए बहुत बहुत आपको बधाई हो जी जी हमारे को बधाई करना पड़ेगा वो रहते हैं और अगर मैं तबाही के कारणों की बात करूंगा तो जैसे मैंने बताया था कि इसके मुख्यतः दो कारण होते हैं एक तो ये आजकल जो हमारा मौसम का बदलाव हो रहा है क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग डिफॉरस्टेशन आदि जो हो रहा है उसकी वजह से होता है hmm. और दूसरा जो है उसका उसके लिए जो मैन मेड कंडीशंस हैं जैसे हमारे पहाड़ी इलाकों में उत्तराखंड वगैरह में या और हिमालय हिमालयन स्टेट्स में हर साल जो है वो जंगलों को काटा जाता है और हंड्रेड्स ऑफ हेक्टेयर्स जंगल्स को काट करके स्मगलर्स जो है वो लकड़ी बेच देते हैं तो ये एक कारण होता है दूसरा आप देखिए कि पत्थरों को तोड़कर लगातार चोरी छुपे जो है वो माइनिंग या स्मग्लिंग उसको होती स्मग्लिंग होती रहती है तो ये ये भी एक कारण इसका बनता है और नदियों के जो किनारे हैं वो आ, काफी अब सुकुड़ गए हैं आपने देखा होगा कि जब बाढ़ आती है हम लोग टी पे देखते हैं कि नदियों के किनारे पे लोगों ने बिल्कुल एज के ऊपर होटल बना दिए घर बना दिए गेस्ट हाउसेज बना दिए तो वो किनारे उनके सिकुड़ गए हैं तो जिससे जब भी कोई बारिश होती है या ऐसा कोई बादल फटने की इंसिडेंट होती है, तो ये पूरा जो वर्षा का पानी है पूरा तबाही कर देता है और जो जंगलों में पेड़ जो मिट्टी को बांध के रखता था तो जब ये पेड़ कट जाते हैं तो मिट्टी जो है वो लगातार खिसकती रहती है जिससे कि ये लैंडस्लाइड वगैरह काफ़ी इंसिडेंट अभी बढ़ गए हैं और आप देखिए कि हमारे पहाड़ी इलाकों में जगह जगह बांध भी बनाए गए हैं जिससे आसपास के पहाड़ जो हैं वो लगातार कमज़ोर होते जा रहे हैं और ये कुछ तो वैज्ञानिक यहाँ तक बोलते हैं कि इससे इसकी वजह से अर्थकवेक्स वगैरह आने की संभावना रहती है और चूंकि हमारा जो ये उत्तराखंड का पहाड़ी सिलसिला है इनको न्यूली फॉर्म हिल्स कहा जाता है तो ये ये भी बड़े सेसेप्टेबल हैं कि जरा सा भी कोई इसमें बादल फटने की घटना हुई तो इनमें काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो जाता है और अभी आजकल डेवलपमेंट का क्योंकि ज़माना है और काफ़ी विकास हो रहा है हमारे पहाड़ी क्षेत्रों में तो जो सड़कों के ऊपर आपने देखा होगा कि एक्सप्लोसिव लगा करके जो सड़कें काट करके पहाड़ काट करके जो रास्ते बनाए जा रहे हैं तो इन एक्सप्लोसिव के कारण भी पहाड़ कमज़ोर हो जाता है तो ये एक क्या मैं आप लोगों को याद दिलाना चाहूँगा कि 2013 में देखिए केदारनाथ में जो भयंकर बाढ़ की स्थिति आई थी तो वो उसका कारण जब बाद में पता किया गया जब उसको जाना तो ये पता लगा कि जो भी वहाँ पर नदियों के किनारे मंदिर के आसपास इमारतें बनाई गई थी वो सारे नियमों और कानून को ताक पर रख के उनका कंस्ट्रक्शन किया गया था जिसकी वजह से ये फ्लैश फ्लड जैसे ही केदारनाथ एरिया में आई तो पूरी की पूरी तबाही हो गई तो ये जो है ये कारण है अगर हम इनको इनके प्रति सजग रहे और आम नागरिक भी इन बातों का ध्यान रखे तो देखिए नेचुरल जो कारण है जो हमारे हाथ में नहीं है उनको तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं मगर जो कारण हमारे हमने अभी आपको बताया जी जी जी। तो अगर हम उनका ध्यान रखें तो डेफिनेटली हम इसमें जो नुकसान होता है उसको हम शायद थोड़ा बहुत कम कर सकते हैं जी राजीव जी काफ़ी अच्छी बात है आपने बताया कि किस तरह से किन कारणों से जो है बादल फटने फटते हैं और इसके बहुत सारे आपने कारण बताए जो हमारे हाथ में शायद हम उसको बदल सकते हैं या हम उन चीज़ों को दूसरी जगह भी शिफ्ट कर सकते हैं ये हो सकता है और आने वाले समय में इस तरह की जो घटनाएं होती हैं और उस घटनाओं में तो हम ही नहीं बहुत सारे लोग मर जाते हैं बहुत सारी तबाही होती है तो आइए एक और बात मैं पूछना चाहूँगा इस प्रकार की जो बादल फटने की घटनाएँ हैं भारत में या और कहीं देशों में कहाँ कहाँ होती है ज़्यादातर देखिए हर साल बारिश के मौसम में बादल फटने की घटनाएं जो हैं हमारे देश में होती हैं और इसमें जो बादल हैं ये हमारे आ, बे ऑफ बंगाल में और अरेबियन सी से मानसून के बादल उठते हैं और जब ये नॉर्थ की तरफ बढ़ते हैं तो उनको हिमालयन एरिया में हिमालय के एरिया में फटने का खतरा सबसे ज़्यादा होता है जब ये हिमालय की पहाड़ी से टकराते हैं तो उस एरिया में 75 मिलीमीटर mm पर आवर से ज़्यादा बारिश होती है और हमारे देश में ये बादल फटने की घटनाएं जो हैं वो सबसे ज़्यादा उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में होती हैं और इसके अलावा कई रिमोट एरियाज में जे में और कई रिमोट एरियाज में आपके इधर नॉर्थ ईस्ट रीजन में भी होती हैं एक आपने बादल फटने की जिक्र आपने खुद ही बताया मुंबई में जो आप बोल रहे थे जी, जी, तो इसमें आ, मैं डाटा देख रहा था तो इसमें 1448 मिलीमीटर जो है रेंज 10 घंटे में हुई थी बॉम्बे के इस इंसिडेंट में तो इसमें इसीलिए इसमें बहुत जबरदस्त तबाही हुई थी और अभी कुछ ज्यादा समय नहीं हुआ हमारे लेह में एक दो दस में एक बादल फटने की घटना पाँच और छह अगस्त 2010 की रात को हुई थी जी जी। और इस घटना ने लेह के बस स्टैंड और उसके नजदीक एक चोगलमसार नाम का एक गांव है वहां पर भयंकर तबाही मचाई थी रमेश जी हम मैं 2012 में लेह में गया था अच्छा। तो मैंने वहां पर उस समय भी देखा उस इलाके से मैं निकला था कि मुझे जो वहाँ लोकल गाइड था मेरा वो उसने मुझे दिखाया कि देखिए इस इलाके में क्लाउड बस की घटना हुई गई और उस गाँव का बहुत ज्यादा तबाही हुई और दो सौ से ढाई सौ लोग उस इंसीडेंट में इंजर्ड हुए थे उसके बाद उत्तराखंड में भी आपने सुना होगा दो हजार तेरह में एक क्लाउड बर्स की घटना हुई थी जो जिसने पाँच हजार सात सौ जाने ली थी और ये हमारे देश का 2004 के सुनामी के बाद सबसे भयानक नेचुरल डिजास्टर माना जाता है और जो क्लाउड बर्स के वजह से ये केवल हुआ था और ये सबसे भयानक इंसिडेंट हमारे कंट्री का भी रीसेंट हिस्ट्री में इसको गिना जाता है और इतनी तबाही जो है वो और किसी भी क्लाउड बर्स के इंसिडेंट में अभी रीसेंट हिस्ट्री में नहीं हुई है इसके बाद एक हिमाचल प्रदेश में 2015 में क्लाउड बर्स की घटना हुई है मंडी इलाके में जो इनका धर्मपुर इलाका है मंडी इलाके में वहाँ पर हुआ था वहाँ पर भी कुछ लोग इसमें मारे गए थे मगर इस इलाके में भी काफ़ी जबरदस्त तबाही हुई थी और एक आपको याद होगा अभी कश्मीर वैली में 2015 में आ, क्लाउड बस की घटनाएं हुई थी सात आठ और तीन वीक तक ये चला है सिलसिला इसमें बटगाम गंदरबल और कुपवाड़ा एरिया जो था वो बुरी तरीके से प्रभावित था और इस साल भी रमेश जी दो में अभी तो बिल्कुल बरसात का मौसम अभी तो चल ही रहा है अभी जुलाई में ये घटना चमोली पिथौरागढ़ वगैरह में हुई है और इसमें करीब तीस से ऊपर जाने गई है 24 घंटे में चौवन मिलीमीटर mm से ज्यादा रेनफॉल हुआ है और गंगोत्री केदारनाथ रोड वगैरह सारी बंद हो गई थी इस मगर इस बार जो है कैजुअलिटी जो है वो ज्यादा नहीं हुई है क्योंकि अब हमारी सरकारें जो हैं वो काफ़ी सचेत हो गई हैं और काफ़ी बड़े पैमाने पर इसको प्रिवेंशन और मेटिगेशन के लिए सरकारों ने कदम उठाए हैं तो ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है रमेश जी हाँ राजीव जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि बादल फटने से किस प्रकार की घटनाएं होती हैं ये आपने पूरे भारत देश में दो के बारे में भी बताया और दो तक की बातें आपने बताई और इस तरह की कई घटनाएं हैं जिसके बारे में बताने जाएंगे तो काफ़ी समय भी लग सकता है और देश में ही नहीं भारत के बाहर भी विदेश में भी इस तरह की घटनाएं होती हैं और एक घटना जो 24 अगस्त 1906 को हुई थी अमेरिका संयुक्त राष्ट्र में गिनी कुछ एक और कंट्री में ये सारी बातें हुई थी और ये भी जैसे कि हमारा उत्तराखंड से भी शायद ज़्यादा था ये चालीस मिनट तक चली थी और इसमें भी बहुत ज़्यादा तबाही जो है हुई थी उस समय तो इस तरह से भारत के बाहर भी ये सारी चीज़ें हो रही हैं भारत में भी हो रही हैं तो इन सभी चीज़ों को देखने के बाद हमें थोड़ा सा सचाग जरूर रहना चाहिए और जैसे राजीव जी ने बताया पहले कि हम किस तरह की छोटी छोटी गलतियां करते हैं एकदम सागर के किनारे जो हैं उसको तोड़ के हम अपना बिल्डिंग खड़ा करते हैं होटल बनाते हैं इस तरह की जो बातें होती हैं शायद ये बादल फटने को बढ़ावा देता है और भी कई कारण हो सकते हैं जिसके बारे में हमने सुना भी और थोड़ा सा ध्यान रखने की बातें हैं कि हमसे कुछ गलती ना हो ये हमें देखना है या मेरी वजह से तबाही का कारण ना बने ये भी अगर हम ध्यान में रखते हैं तो हो सकता है कि हम इन चीज़ों को कम कर सकें और चलिए बहुत ही अच्छा लगा राजू जी आपसे बातें करके काफ़ी चीज़ें जो है आपने बताई हमें और मैं आशा करता हूँ कि हमारे दोस्तों को जो इस वक्त रेडियो मधुबन खुद सुन रहे हैं उन्हें भी काफ़ी चीज़ें जो है बादल फटना एक पोएम के रूप में या स्लोगन के रूप में हम सुनते थे लेकिन उसकी जो घटनाएं हैं वो हम हम जब सुने आपसे तो हमें काफ़ी चीज़ें जो है जानकारी में हमारी आई हमें अच्छा लगा एंड मैं यही कहूंगा कि जाते जाते हमारे सभी लिस्नर्स को एक छोटा सा मैसेज ज़रूर कोट करें कि कैसे हम अपनी तरफ से कोई गलती ना करें देखिए जो नेचुरल डिजास्टर है वो चाहे बादल फटना हो या कोई लैंडस्लाइड हो या कोई सुनामी हो अर्थक्वेक हो इनको बिल्कुल भी रोका नहीं जा सकता है और इनमें कुछ घटनाएं तो फोरकास्ट भी नहीं की जा सकती है नेचुरल डिज़ास्टर की मगर जैसा आप अभी ज़िक्र कर रहे थे मैंने भी बताया कि हम लोग कुछ ऐसे प्रिवेंटिव स्टेप्स या सावधानियाँ ज़रूर ले सकते हैं जिनकी वजह से शायद हम अपने नुकसान को कम कर सकते हैं या अवॉइड कर सकते हैं अपनी सफरिंग को तो आ, हम शायद प्रकृति के साथ ज़्यादा छेड़छाड़ ना करें और प्रकृति को जो उसका मूल रूप है मूल स्वरूप है उसको हम मेंटेन करने में मदद करें तो शायद हम ऐसी घटनाओं को सावधानी सावधानियों को लेते हुए और प्रकृति के साथ छेड़छाड़ ना करके शायद हम अपनी सफरिंग्स को कम कर सकते हैं तो मैं ये कहना चाहूँगा जी राजीव राजी जी काफी अच्छी बात आपने बताया बहुत ही अच्छा जो मैसेज है आपने दिया और मुझे लगता है कि हमारे दोस्त इस वक्त जो कार्यक्रम को सुन रहे थे उन्हें भी काफी चीजें समझ में आई है और मैं आशा करता हूं कि आप अपनी तरफ से किसी भी तरह का बादल फटने की घटना के लिए आप जिम्मेवार ना बने ऐसी शुभकामना करता हूं और मैं आशा करता हूं कि आपको आज का ये कार्यक्रम काफी पसंद आया होगा और पसंद आया हो तो जरूर मैसेज कीजिए चौरानबे चौदह पंद्रह चौदह पंद्रह इस नंबर पर और चलिए जाते जाते जैसे कि हम लोग पानी या बादल को देखते हैं तो बहुत खुशी होती शुरुआत में और इस खुशी को जो है कैसे एक काव्य के रूप में हमारे दोस्त ने एक एसएमएस के रूप में हमें भेजा है और कहते हैं कि पानी की जो खुशी है उससे कितना हम ज़्यादा खुशी हमको महसूस होता है शायद आप बचपन में चले जाएंगे या बारिश को पहली बार आप देखें बादल को पहली बार आप देखें तो वो जो खुशी है शायद वो आपके चेहरे पे आपकी आँखों में आ सकती हैं तो वो खुशी बनी रहे इसके लिए ये दो चार लाइने जो हैं पानी में जम, जम कूदेंगे हम मस्ती में सब डूबेंगे हम सब जुम के नाचेंगे संग में सबके गाएंगे सबके संग नाहेंगे पानी से बाहर नहीं आएंगे पानी पाकर धरती होगी हरियाली घर घर में आएगी खुशियाली तो चलिए दोस्तों आपके घर में आपके पास आपके जीवन में सलाह खुशी रहे ऐसी शुभकामनाओं के साथ मुझे और राजीव जी को दीजिए इजाजत नमस्कार आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन नाइनटी पॉइंट सुनते रहो मुस्कराते रहो लग जाएगा अरे धक्का मुक्की काहे को चिपका चिपकी काहे को परिवार कंट्रोल करो धोखेबा बस करो परिवार कंट्रोल करो धोखेबा बस करो धोटवारे बेhappy धोटवारे बेhappy धोटवारे बेhappy hahaha <laughs> आएगा बड़ा मजा टिकट कटा के सिंह आएगा बड़ा मजा डॉट वाले वेरी हापी डॉट